विक्रांत ने भी पछतावे के साथ दांत पीसते हुए कहा सच में मैंने इस लेखक को हल्के में ले लिया ठीक इसी समय अचानक से विक्रांत की आंखों में चमक देखी जा सकती थी और उसने कहा लेकिन कुछ भी हो हमें खुश होना चाहिए कम से कम हमने कुछ खोया तो नहीं है ये मत भूलो कि हम लोगों ने हेडलेस फीमेल वाले केस को सोल्व किया है जो कि डीसीपी डिसूजा की डायरी का ही पेंडिंग केस था अब अगर एक केस हमने सोल्व कर लिया है तो फिर एक एक करके हम सारे केस सोल्व कर लेंगे चाहे जितनी प्रॉब्लम आए सब झेल लेंगे हम तो नहना ने एक्साइटेड होते हुए कहा तो अभी इस प्रॉब्लम का क्या सलूशन है क्या सोचा है आगे क्या करना है विक्रांत ने फिर तुरंत ही जवाब दिया केशव के केस को हम पहले जैसा समझ रहे थे अब ये उससे बिल्कुल अलग हो चुका है वो बहुत चालाक है और इतनी आसानी से अपनी कमजोरी हमारे पकड़ में नहीं आने देगा अगर हमें सच्चाई को सामने लाना है और उसका कन्फेशन लेना है तो फिर हमें कुछ रियल एविडेंस ढूंढ कर लाने होंगे फिर उसने सबको नॉर्मल करते हुए कहा तुम लोग ज्यादा टेंशन मत लो जो मेहनत करना जानते हैं, दुनिया में उनके लिए कोई भी चीज पाना मुश्किल नहीं है और दूसरी चीज ये भी है कि अभी तक हमारे पास इस केस को लेकर कोई गोल नहीं था इस वजह से हम लोग कुछ नहीं कर पा रहे थे अब हमें पता है की हमें आगे क्या करना है इसलिए अब हम बहुत जल्दी अपना टारगेट अचीव कर लेंगे ये बात सही है विक्रांत की बातें सुनकर हर्षित जोश से लवरेज हो उठा उसने एक्साइटेड होते हुए कहा ऐसे ही वर्कला बीच वाले केस के टाइम पे भी हुआ था तब हमें भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचा था लेकिन फिर बाद में जब हमें अपना टारगेट मिल गया और फिर एक के बाद एक एविडेंस मिलते चले गए और हम लोगों ने आखिर में केस सॉल्व कर लिया था विक्रांत ने फिर अपना सिर हिलाते हुए कहा हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ अब हमारे पास टारगेट है अब जैसे ही हम गाजियाबाद वाले केस पर काम करना शुरू करेंगे पक्का हमें कुछ न कुछ रिजल्ट जरूर मिलेगा अनुष्का ने फिर डेस्क पर पड़ी फाइल्स की तरफ इशारा करते हुए कहा अब तक हमारे पास केशव पंडित की लगभग सारी इन्फॉर्मेशन आ चुकी है लेकिन कोई भी इन्फॉर्मेशन सस्पिशियस नहीं है इसमें। एक भी चीज उसके खिलाफ अभी तक नहीं मिली है हमें विक्रांत ने फिर बेहद नॉर्मल होते हुए कहा सिर्फ इन फाइल से कुछ नहीं होने वाला है गाजियाबाद वाला केस कई साल पहले हुआ था तो हमें पुरानी इन्फॉर्मेशन भी ढूंढ निकालनी होगी अभी हमें इस पर काफी काम करना होगा हर्षद ने फिर विक्रांत की बातों से सहमति जताते हुए कहा सही बात है मैं पता लगाता हूं कि जब गाजियाबाद वाला केस हुआ था तो उस टाइम ये केशव पंडित कहां था और क्या कर रहा था तब वो गुजरात में ही था अपनी पढ़ाई कर रहा था अनुष्का ने जवाब दिया उस साल उसका फाइनल ईयर था तो अभी हमें ये पता लगाना चाहिए कि उस टाइम वो किन लोगों के कॉन्टेक्ट में था नैना इस पर जवाब दिया ओके तो फिर मैं गाजियाबाद वाले केस की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करती हूँ एक बार इसको भी चेक कर लेते हैं अनुष्का ने फिर अपना सिर हिलाते हुए कहा अभी वॉशरूम के भीतर केशव का जिस तरह का बिहेवियर था वो उसके पहले वाले साइकोलॉजिकल टेस्ट से बिल्कुल अलग था और इसका मतलब ये है कि हो सकता है कि वो किसी खास तरह की साइको बीमारी से जूझ रहा हो फिर उसने एक्साइटेड होते हुए कहा तो मुझे लग रहा है की उसका साइकोलॉजिकल टेस्ट एक बार फिर से किया जाना चाहिए क्या पता हमें उसके साइकोलॉजिकल चैलेंज का कारण पता लग जाये और इससे हो सकता है की हमें उसकी कमजोरी का भी पता चल जाये विक्रांत ने ये नोटिस किया कि उसके बोलने के बाद आज एक बार फिर से उसकी टीम जोश में आ चुकी थी और ये लोग अब बड़ी शिद्दत से काम करने में जुट गए हैं उसने फिर वहाँ पर रखे हुए दो बॉक्सेस की तरफ इशारा करते हुए कहा मैं इन दोनों बॉक्स में जितना भी पेपर्स है उसे फिर से चेक करता हूँ क्या पता कुछ छूट गया हो और हाँ एक बात ध्यान रखना गाजियाबाद वाला केस कितना भी इम्पोर्टेंट हो लेकिन हम ये किरण पंडित वाले केस को नहीं छोड़ सकते गाजियाबाद मर्डर केस जो कि के सबसे बड़े पेंडिंग केसेस में से एक था इस केस को डीसीपी साहब ने अपनी खास येलो डायरी में भी नोट कर रखा था डीसीपी पी डिसुजा ने इस केस पर काम भी किया था लेकिन वो इसे सॉल्व नहीं कर पाए थे ऐसे में इसे उन्होंने अपनी पांच पेंडिंग केसेस में शामिल किया हुआ था इसे सीरियल सुसाइड केस भी कहते है निर्णय केस के बारे में बेसिक जानकारी देते हुए बाकी के लोगों को केस का इंट्रोडक्शन दिया है फिर उसने आगे बताते हुए कहा यह केस साल अगस्त 2002 से लेकर फरवरी 2003 के बीच में हुआ था लगभग छह महीने तक चलता रहा था गाजियाबाद के भीतर कुल नौ लोग मारे गए थे फिर उसने आगे कहा नौ के नौ लोग खाली पड़ी बिल्डिंग या कंस्ट्रक्शन साइट्स वाली बिल्डिंग से गिर कर मरे थे अधिकतर सभी मौत को सुसाइड बताकर केस को क्लोज कर दिया गया था क्यूँकी पुलिस को इस पूरे केस में कहीं भी किसी कतिल के इन्वॉल्व होने का कोई सबूत नहीं मिला था नैना ने फिर आगे कहा गाजियाबाद तब उतना डेवलप नहीं था ज्यादातर का का नहीं रखा गया था क्योंकि उस टाइम गाजियाबाद पुलिस के पास इंटरनेट की सुविधा नहीं थी अनुष्का ने एक सेकंड रुकने के बाद आगे कहा कुछ लोगों को लगता है कि यह पूरा सुसाइड का मामला था लेकिन लिमिटेड मीडिया को कारण और उस टाइम गाजियाबाद के डेवेलप न होने का कारण किसी ने भी इस केस को ज्यादा नोटिस नहीं किया पहली बात तो महीने में नौ लोगों का मर्डर हुआ था ये एक तरह से वहाँ के लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी उस टाइम गाजियाबाद में भूमाफियाओं का खेल चल रहा था और इतने लोग तो वहाँ पंद्रह दिन के भीतर मार दिए जाते थे केस बड़ा तब बना जब घटना के एक दो साल बाद पुलिस स्टेशन को ऑनलाइन किया जाने लगा फिर जब इस केस को भी ऑनलाइन अपडेट किया गया तब जाकर इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज की नजर इस पर पड़ी फिर किसी ने नोटिस किया कि ये नौ मर्डर एक ही तरीके से किए गए हैं और किसी एक आदमी द्वारा ही किए गए हैं। तब जाकर कई सारी जांच एजेंसियों ने इन्वेस्टिगेशन शुरू किया लेकिन कुछ हासिल नहीं हुआ फिर नैना आगे कहा तो बाद में छोटी मोटी एजेंसी घूमता हुआ ये केस सेंट्रल सी से के पास पहुँचा फिर वहाँ से डीसीपी डिसूज़ा सर जिन्होंने अपनी डायरी में इसके बारे में लिखा था, उन्हें यहाँ इन्वेस्टिगेशन के लिए भेजा गया इस पॉइंट पर निर्णय कुछ सेकंड तक रुकने के बाद कहा लेकिन तब तक काफी टाइम बीत चुका था और काफी सारे एविडेंस भी खत्म हो चुके थे यहाँ तक कि कुछ विक्टिम्स के घर वालों के बारे में पता ही नहीं चल रहा था इस वजह से उन लोगों को कुछ भी खास इन्फॉर्मेशन नहीं मिल सकी फिर नैना ने, ने, ने अपना सिर हिलाते हुए कहा फिर उन लोगों ने विक्टिम के बारे में जितनी इन्फॉर्मेशन थी उस पर फोकस करना शुरू किया लेकिन नौ के नौ विक्टिम कहीं से भी सेम नहीं लग रहे थे जेंडर एज बैकग्राउंड सब अलग था बल्कि ये भी था कि कोई विक्टिम एक दूसरे को आपस में नहीं जानता था फिर उसने कहा पहले जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की गई थी उससे ये पता चला था की इन विक्टिम में से कोई भी साइकोलोजिकल प्रॉब्लम से भी नहीं जूझ रहा था मतलब किसी को डिप्रेशन वगैरह भी नहीं था ऐसे में उनके जो फ्रेंड्स थे या रिलेटिव्स थे वो इस चीज पर यकीन ही नहीं कर रहे थे कि वो सुसाइड भी कर सकते बाद में जब इन्वेस्टिगेशन टीम क्राइम सीन पर पहुंची तो उन्हें वहां पर एक इम्पॉर्टेंट क्लू मिला था नैन ने ना फिर फाइल्स के बीच में से एक फोटो निकालकर सबको दिखाते हुए कहा जब ही लोग क्राइम सीन पर निरीक्षण करने के लिए पहुंचे तो उन्हें वहां और एक आई विटनेस मिला वो काफी बूढ़ा था और क्राइम सीन के पास ही रहता था उसे बताया था कि जिस दिन ये मौत हुई थी, उस, उस, उस बूढ़े ने देखा था उसने जैसे जैसे बताया आर्टिस्ट ने वैसे ही बनाया है यहाँ मौजूद बाकी के लोगों को भी गाजियाबाद वाले मर्डर केस के बारे में जनरल इन्फॉर्मेशन थी और वो लोग इस भूत वाली थ्योरी से भी वाकिफ थे स्केच में नजर आ रहे भूत के सिर और दो सींग नजर आ रहे थे खून जैसी लाल आखे थी और उसके कान बिल्कुल नुकीले नजर आ रहे थे नैना ने इस स्केच की तरफ इशारा करते हुए कहा तभी उसकी नजर सामने वाली बिल्डिंग में जल रही एक हरे रंग की लाइट पर पड़ी फिर उसका कहना है की उसने हरी लाइट के साथ उस भूत को देखा था उसे देखकर वो काफी डर गया था और डर के मारे भाग कर सीधे अपने कमरे में चला गया नैरा ने, ने फिर उस फोटो की तरफ इशारा करते हुए कहा कुछ एक्सपर्ट्स ने इस भूत के स्केच को देखकर बताया था कि इसकी शक्ल किसी कहते हैं नैरा ने, ने, ने एक हल्की सांस ली और फिर बोल उठी बाद में जब केस की इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई तो ये बहुत हाईलाइट हुआ मीडिया में भी इस केस की काफी खबरें दिखाई गई शायद कोई इस पर फिल्म या वेब सीरीज इस स्टोरी पर बन चुकी है इस वजह से ये केस और ज्यादा पॉपुलर हो गया है इसके बाद नैना ने सबकी तरफ मुस्कुराकर देखते हुए कहा हम लोग हेडलेस फीमेल मर्डर केस ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं अब आगे हमने ये डेविल केस को भी सॉल्व कर दिया ना तो फिर पूछो मत हम सब सेलिब्रिटी बन जाएंगे समझ लो मैं बस यही उम्मीद कर रहा हूँ की केशव का भी इस केस ऐसी कनेक्शन निकल आए ताकि हम लोगो को उससे केस का क्लू मिल जाए हर्षित ने अपने दोनों हाथ जोड़ते हुए कहा मानो वो भगवान ऐसी प्रार्थना कर रहा हो